शिव पुराण रुद्रसहिता धर्म की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और सैया त्याग दी इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा तुम आगे चलो मैं भी वहां शीघ्र ही आऊंगा इसमें संशय नहीं है भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में गए तत्पश्चात शंभु भी स्वयं वहाँ जाने को उद्यत हुए यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियाँ वहाँ आई और भगवान शंभु के युगल चरणार बिंदों का दर्शन करती हुई मंगल गान करने लगी तदनंतर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातःकालिक कृत्य करके मेना और हिमालय की आज्ञा ले जनवासी को गए मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचार मुनियों को विष्णु को और मुझको प्रणाम किया फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की उस समय नमस्कार तथा तो वेद की मंगल होने लगी, इससे सब खुलाहल छा गया ब्रह्मा जी कहते हैं तदनंतर विष्णु आदि देवता तथा तो ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे तब हिमालय ने जनवासी में आकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलाया शंभु के विष्णु के मेरे अन्य सब देवताओं के मुनियों के तथा वहाँ आए हुए अन्य सब लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया फिर अपने भाई बंधुओं को सांस लेकर उनके सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्ण पूर्णतया तृप्त किया मेरे विष्णु के तथा शंभु के साथ सब लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया नारद विधिवत भोजन और आत्मन करके तृप्त और प्रसन्न हुए सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने अपने डेरे पर गए मुने इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान मान और आदर आदि के द्वारा उन सब का सत्कार किया चौथा दिन आने पर शुद्धतापूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ जिसके बिना विवाह यज्ञ अधगुरा ही रह जाता है उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई बहुत से सुंदर दान दिए गए भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए पाँचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ राज को सूचित किया कि अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं आप आज्ञा प्रदान करें उनकी जवाब बात सुन गिर हिमवान हाथ जोड़कर बोले देवगण आप लोग कुछ दिन और ठहरे तथा मुझ पर कृपा करें जो कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को भगवान शिव को विष्णु को मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया